एल्मर एल्मर एल्मर का एल्मर का विशेष दिन डेविड मक्की हिंदी एल्मर छोटे रंगीन कपड़ों के टुकड़ों से बना एक हाथी था एल्मर ने बाकी हाथियों को देखा और वो मुस्कुराया आज का दिन एल्मर का दिन था क्योंकि साल में एक बार सभी हाथी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज धज कर एक परेड निकालते थे हाथियों ने अभी अभी उसकी तैयारी शुरू की थी वे सभी उत्साहित थे और शोर मचा रहे थे देखो, एल्मर एल्मर तुम लोग आज कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। हम माफी चाहते हैं, ने जवाब दिया। पर परेड की तैयारी में इतना मजा है कि शोर तो होगा ही यह परेड सिर्फ हाथियों के लिए है बाघ ने कहा अच्छा अब अपने दोस्तों को कुछ शांत करो कृपा कर शांत रहो बंदर ने विनती करते हुए कहा थोड़ी देर बाद कुछ अन्य जानवरों ने भी एल्मर से कहा अपने दोस्तों से शोर कम करने को कहो एल्मर, कृपया शोर कम करो खरगोशों ने कहा तब एल्मर ने अन्य हाथियों तब एल्मर अन्य हाथियों के पास गया देखो पड़ोसी शोर की शिकायत कर रहे हैं, उसने कहा अच्छा हो अगर हम लोग कुछ शांत रहें, जरूर एलमर हम माफी चाहते हैं एलमर तुम तो फिक्र मत करो एलमर हम एकदम शांत रहेंगे एलमर हाथियों ने एलमर से वादा किया 10 मिनट बाद हाथी पहले से भी ज्यादा शोर मचाने लगे थे तब एल्मर ने उनसे कहा सुनो मुझे एक अच्छा आइडिया आया है हमें बाकी तो जानवरों के पास गया मैं शोर के लिए आपसे माफी चाहता हूं उसने कहा यह साल एक विशेष साल है क्योंकि हम आप सभी को भी अपने परेड में आमंत्रित करना चाहते हैं उसके लिए आप, आप उसके लिए आप सबको खूब सज धज कर आना होगा यह सुनकर सभी जानवर बहुत उत्साहित हुए कुछ देर में ही जंगल का हर हिस्सा जानवरों की हंसने की आवाजों और परेड की तैयारियों तैयारी की खुशी से भर गया परेड के लिए तैयारी की खुशी से भर गया देखो अफसोर कितना भयानक है एलमर ने अन्य हथियो को देखते हुए सोचा देखो कितना झमेला है भाला देखो और जानवर क्या कर रहे हैं बाकी जानवर भी बिल्कुल हाथी जैसे ही गड़बड़ कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। एल्मर, तो एल्मर बड़ा दिन आया पुराने रिवाज के अनुसार एलमर दिवस पर केवल एलमर ही सामान्य हाथी के रंग में रह सकता था इसलिए एलमर घनी झाड़ियों में गया और वहां उसने वहां के सिलेटी रंग के फलों के रस से खुद के शरीर को पूरी तरह रंग डाला अब एलमर एक बिल्कुल सामान्य हाथी जैसा दिख रहा था फिर वो हाथियों के झुंड के पास वापिस आया बाकी हाथी इस बस इसी छड़ का इंतजार कर रहे थे जैसे ही दूसरे जानवर आएंगे वैसे ही हम परेड शुरू कर देंगे एल्मर ने कहा देखो देखो वो सब आ रहे हैं सारे हाथी टकटकी लगाए आश्चर्यचकित होकर बाकी जानवरों को आता देखते रहे फिर स्वागत में वो मिलकर चिल्लाए वाह गजब वो जोर से चिल्लाए सब जानवर ने केवल अच्छी तरह सज धज कर आए थे सज धज कर आए थे पर सभी के सभी जानवर हाथियों का मुकोटा भी पहने थे शेर ने हंसते हुए कहा देखो यह अभी भी हाथियों की ही परेड है चलो परेड शुरू करते हैं एल्मर ने लाइन में सबसे आगे खड़े होकर कहा अब से कोई भी एलमर दिवस के परेड में शामिल हो सकता बस एक शर्त है उन्हें सिर्फ हाथी का मुखौटा पहन मुखौटा पहनना पड़ेगा आज की परेड शायद सबसे बेहतरीन परेड होगी और सबसे मेरा मतलब है एल्मर ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कोई भी परेड में आ सकता